सदा की भांति वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र और भगवान की लीला कथा का अमृत पान हम करते चल रहे हैं हमने बहुत कुछ पाया है इसमें हमें पहली बार संप्रदाय और धर्म की भेद को भी हमने जाना कि धर्म प्रकृति को सचराचर को धर्म ग्रंथ मान के चलता है जबकि संप्रदायों की अपनी अपनी सोच है भले ग्रंथ वही है लेकिन उनके अपने सीमित भाव है वेद में हम पढ़ते हारे हैं कि सत्य रूप में हम दो जीवन एक साथ जीते हैं एक स्व जगत में और दूसरा निमित्त जगत में एक स्वधर्म है और दूसरा निमित्त धर्म है वाह्य जगत में हम मात्र निमित्त हैं, यहां हमारा कोई अधिकार नहीं है हम शरीर का एक कोष बनाना नहीं जानते बेटा बेटी तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये निमित जगत है मुझसे बाहर निमित्त धर्म है तो वहां मेरी एक रामलीला के पात्र की भांति पात्रता भर है मंच पे लड़के गाते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला लेकिन कोई लड़का पैदा नहीं होता पैदा होने का मात्र अभिनय होता है ठीक उसी प्रकार वाहि जगत में हम सब निमित हैं यदि प्रभु चाहते कि हम वाहि जगत को भी सत्य माने तो वह हमको शरीर के कोश उत्पत्ति और सृष्टि का सारा ज्ञान देना दे, दे नहीं दिया है क्योंकि यहां निमित जगत है यहां तुम्हें जीवन के अक्षरों को पढ़ना है जानना है और भीतर तुम्हारे स्वजगत है आत्मजगत है जहां आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है हा परम हटाया परमात्मा में से तो बाकी क्या रहा यही घटगटवासी राम घटगटवासी भगवान श्री कृष्ण है जब मेरा अंतर आत्मा ही प्रभु श्री राम है और दस इंद्रियों से निग्रहित मन दसों इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में लाने वाला निग्रह कर लेने वाला मन दशरथ है उसने दसों को रथ रत लिया रथने का अर्थ होता है नकेल डालना बांध लेना और जीव उसकी भक्ति ये जानकी है हम सब जीव रूप आत्मा श्री राम है और जब मन दशरथ है तो तन अवध है और जब दस इंद्रिया मुंह बन गई तो मेरा मन दस मुंह वाला दशानन रावण बना तो तन सोने की लंका बन के रह जाता है अतृप्तियों और इच्छाओं के पीछे भागता लंका सा उसकी विषांतताओं को ही उसकी तड़पन को और तनाव को जीना यह हमारा मुकद्दर बन जाता है ये कथाएं जो एक परम इतिहास को हमने लीला काव्यों में ढाला ये छह हजार वर्ष पूर्व किया जब भगवान श्री कृष्ण अयोध्या पधारे थे तो उन्हीं के आदेश पर अतीत के युगों के पावन जो इतिहास के हमारे खंड थे उनको लीला काव्य में ढाला गया गुरुकुल में वेद पढ़ाने के लिए बच्चों को सरल करके बताने के लिए भगवान श्री राम का काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना है और अब यह प्रमाणित भी हो गया है क्योंकि जो धनुष कोडी पुल है उसको उसके खम्भे जो बाकी बचे हैं उनकी कार्बन डेटिंग हो गई है और वो साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराने वो खम्भे हैं जो श्री राम का द्वारा बनाया गया पुल था कभी तो इससे उनका काल स्पष्ट है लेकिन कुल छः हजार वर्ष पूर्व हमने इसी महाकाव्य को लीला काव्य में ढाला इसे हमने बहुत विस्तार से पढ़ा और जाना है कि मुझे जीने के मार्ग दिखा रहे हैं परमेश्वर प्रभु लीला अवतार यूं नहीं धारण कर रहे कि उन्हें हमारे भजनों की चाटुकारों की कोई लाइन लगानी है यह तो हमें एक अच्छा आचरण सद्विचार, सद्व्यवहार, जिसका स्वभाव नहीं बदला वो कभी भक्त नहीं हुआ अक्सर बहुत से लोग माला फेर के भजन गा के समझते हैं कि वो अब भक्तिपति हो गए भक्ति मार्गी हो गए हम में सारे लोग पूंजी मार्गे हैं वो धनपति होना चाहते हैं भक्ति मार्गी नहीं होना चाहते वो सिर्फ अपने को भक्ति मार्ग का धोखा देना चाहते हैं वो ईश्वर के नहीं होना चाहते वो पैसे धेले के ही होना चाहते हैं प्रभु आप कुछ और दे देना इसलिए भजन गारे ये कोई राह नहीं है इसे हमने विस्तार से वेदने जा रहा आज एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं आपके सामने हजार बारह सौ साल की गोलामी झेलने के बाद आज आपका जो वे ऑफ लाइफ है जो जीने की आपने अवधारणा अब बना ली है यह सनातन धर्म ने नहीं दी थी आपको यह आपने उनकी नकल मारी है इसलिए भी आपको वेद और सदग्रंथ और भक्ति जैसा पवित्र शब्द समझ में नहीं आता और उसे सस्ते से सस्ता बनाते चले जाते हैं भक्ति मां का अपमान करते हैं हम सब उनके यहां उनके यहां अंतर जगत है ही नहीं उनका तो परमेश्वर भी लोगों दूर रहता है वो चाहे क्रिश्चियन फिलोसफी में जाएं या मोहम्मदन फिलोसफी में आएंगे सेमिन और सातवें आसमान की बात करते हैं घटघटवासी वो जानते ही नहीं मानते ही नहीं ये तो सनातन धर्म की राह है तो उनके यहां जो कुछ भी है भौतिक जीवन ही उनका सब कुछ है तो हमने भी उनकी नकल कर डाली और आज सारा का सारा देश प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उसी राह पर चल रहा है उन्हीं की नकल टीप रहा है डुप्लीकेशी कर रहा है जबकि हम नि वेद में पढ़ा जाना कि सबसे पहले पैदा हुए तो जन्मना जाए थे सूत्रा शूत्र कहला है भले ब्राह्मण के घर में भी हुए सूतक जरूर आया और नाल काटने के लिए हरिजन कोई दाई ही आई और जच्चा बच्चा को उसका छुआ कर ही खिलाया गया ये अनिवार्य परंपरा आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है तो कहा क्या वो बालक शूद्र है कहा नहीं वो तो प्रभु की बनाई मनोरम कृति है अज्ञान को शूद्र कहा है अज्ञान तक से जब तक लिप्त है वो शूद्र ही कहलाएगा तो 11 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में अच्छे जो कर्मकांडी लोग हैं उनके आज भी वो शूद्र ही माना जाता है ये कोई जन्मना व्यवस्था नहीं है ये कहना कि कोई जन्म से वर्ण व्यवस्था है ऐसा कुछ नहीं है फिर जब वो गुरुकुल में आता है और द्विज होने का संकल्प लेता है यज्ञोपवीत धारण करता है तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उचते तो यज्ञोपवी संस्कार के कारण और द्विज बन के दिखाऊंगा इस सौगंध के कारण वो द्विज घोषित होता है गुरुकुल से उपरां होते ही वो ग्रहस बनता है तो इस प्रकु... और उसके बाद वाना प्रस लेता संन्यास को चला जाता है ये हमारा वे ऑफ लाइफ था हर व्यक्ति ऐसा करता था आपके पूर्वज भी लेकिन जिनके हम गुलाम बने उनके यहां ये सब नहीं था बस मेटीरियल से चिपके रहना है और उसी में मर जाना है अगर उसकी पूजा इबादत करनी है तो कुछ पाने का लोभ के लिए लोभ बढ़ाना है भक्ति में आके घटाना नहीं है ये मनोकामना पूरी हो और वो हो। प्रभु को नहीं पाना है बस यही सब पाना है ये आप उनकी जूठन को आज भी लादे हुए हैं गुरुकुल में आए संकल्पित हुए तो प्रथम द्विज अर्थात वैश्य कहा क्योंकि ज्ञानार्जन ही मूल रूप से धनार्जन है ज्ञान से ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि है छात्र को धारण किया ग्रस्त हुए तो क्षत्रिय हो गए जीवन के महासमर के योधा कहलाए और जब आई सुधी कि आज भी संपूर्ण सचराचर सभी मिलकर मुझे बनाते हैं कोई एक मम्मी पापा नहीं क्षिति जल पावक गगन समीर पेड़ों की वनस्पतियां गौ माता के थनों का दूध और ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योतियां उनके आशीर्वाद वो सारे जब मिलते हैं तब मैं बनता हूं तो मैं एक परिवार तक संक्षिप्त कैसे हो सकता हूं जब सबका योगदान था तो मैं बना तो सचराचर ही मेरा परिवार है और वो परमेश्वर जो घटगट वासी है वही जो लिखता है इस धर्म ग्रंथ को सचराचर को जीवंत सचराचर कि हम सब अक्षर हैं और आत्मा ही लिख रहा है तो वो सत्य को पाने के लिए कि जब उन्होंने मेरी प्रभु ने आत्म स्वरूप होकर मेरी सेवा की मुझे सांस धड़कन दी जीवन का प्रत्येक क्षम किया और नारायण ने कभी जताया भी नहीं रोम रोम मुझे जिलाते रहे बनाते रहे और कभी उन्होंने एहसास भी नहीं दिया तो मैं उनका बनाया हूं और संपूर्ण सचराचर के द्वारा बनाया गया हूं तो मेरा धर्म है कि मैं भी पिता के नक्शे कदम चलूं पिता की राह चलू तो 12 वर्ष का बाना प्रस्त भीक मांगना चंदे बटोरना चेले बनाना नहीं था कि प्राणी मात्र की समर्पित सेवा करूंगा ना रहे आपके द्वारा बनाया हूं तो प्रभु आपको लज्जित नहीं होने दूंगा मैं कोई गलत काम कोई पाप नहीं करूंगा क्योंकि आज यदि मैं दुराग्रहों में पाप में गुनाह में चला गया तो प्रभु अपमान तो आप ही का होगा क्योंकि आप ही ने तो मुझे बनाया नारायण ऐसा कभी नहीं करूंगा प्राणी मात्र की समर्पित सेवा करूंगा ये मेरा वाना है और इच्छा रहित होकर करूंगा जे ही विधि रखे राम ताही विधि रही उसी भाव से जीऊंगा इस मानस की चौपाइयों को बहुत सस्ता मत करो बहुत सस्ती जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी और बड़ी सस्ती योनियों में भटकना पड़ जाएगा उन्हें पूरा सम्मान दो गरुता दो उनको मन चाहे अर्थ मत करो तो वाना था कि जैसे आप न्यौछावर होकर आत्मा के रूप में सब में आत्मस्वरूप व्याप्त होकर प्रभु आप सबकी सेवा कर रहे हैं कोई दिखावा नहीं करते जताते भी नहीं है तो नारायण आज उसी भाव से मैं आपकी बगिया की सेवा को चला प्रभु उतनी अच्छी सेवा तो नहीं कर सकता नारायण लेकिन जो मेरा निमित्त धर्म है अब उसे इच्छा रहित होकर करूं अपेक्षा और उपेक्षा दोनों से अपने को दूर करूंगा पिछले रविवार हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है और यूं जब प्राणी मात्र की सेवा उसने इच्छा रहित होकर एक नारायण का होके की तो अपने करीब हुआ आज आप में कोई अपने पास नहीं है और अपने पास होने का सुख ही कुछ और है जब तक मैं अपने समीप नहीं हूंगा प्रभु तो भीतर भी राज रहे हैं उनके समीप कैसे होंगे अभी तक मेरा यह है कि यहां ठगी कर लू इसको लूट लू उससे पालू तो जरा मौज मस्ती हो जाए मेरा मेरी अंतरात्मा पर विश्वास कतई नहीं है और यही कहता हूं कि इस गुलामी ने आपको भीतर तक बर्बाद कर दिया है डरते हैं आप लोग क्यों क्योंकि अपने से परिचित जो नहीं है अपने करीब होता अपने को पढ़ता अपने को जानता तो उस विधाता को जानता जो हर क्षण मुझे सांस और धड़कन दे रहा है एक एक क्षण चिल्ला रहा है बुद्धि और विवेक प्रदान कर रहा है और उससे लिपटता तो आनंद की राह पाता हम विषयों से लिपटे हैं हम भौतिकताओं से लिपटे हैं तो बताओ हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है आहे ऋषा में देखें यहां पर भी यही कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हमारे ऋषि गौरव काण हैं घोर काणव हैं और ये मेधातिथि कणु ऋषि के परम शिष्य है मेध का अतिथि हैुद्धि में ज्ञान में विवेक में क्योंकि तो भाव प्रदान नाम होते हैं ऋषियों के कोई वहां ये नहीं होता फलानी जात दिखानी जात ये सब नहीं होता है संपूर्ण अतीत जल जाता है वो एक ब्रह्म ही सबका गोत्र होता है तो यहां मेदातिथि है मेद का अतिथि है कणो माने अतिशय निर्मल करने वाले ये सीधा अमर कोश से ले लो शब्दार्थ से ले लो कौस्तु से ले लो अतिशय निर्मल उनके शिष्य हैं घोर घोर काण अर्थात बहुत गंभीरता से कण धो धोकर मांझ मांझ कर हर मैल को छुड़ाने वाला जो ऋषि है ये भाव है तो उन्होंने अपना नाम रखा है घोर कारण तो यहां क्या कह रहे हैं? ऊर्धवो न पसो हसो नी कीतुना की तु न समत्रन, समत्रीण दृधो न ऊर्धवांश रथाए जीवसे से देवेशु नो दुआ ये आज की रिचा है ऊर्धवो अपने को, अपने को जगाओ ऊर्धवो ना माने हम लोग अब ऊपर को उठे अंतर की ओर बढ़े भौतिकताओं और विषयांत जगत में बहुत कुछ हमने जलाया है आप जानते हैं आप कहते हो आप बहुत कामयाब जिंदगी जी के आ रहे हो हमने कहा जितना पैसा बटोरा है वो सब इकट्ठा कर लो और जिंदगी का एक दिन तो बना के दिखा दो नहीं तो वो पचास बरस पचपन बरस साठ बरस जो जिसके हैं चालीस बरस बर्बाद ही तो कर हो वो हर सांस तुमसे लिपटा रहा और तुम विषयों से लिपटे रहे वो ईश्वर होकर तुम्हें प्यार करता रहा और तुम वासनाओं को प्यार करते रहे वो उम्र के दिन सब बर्बाद ही तो हो गए सब कुछ तुमने खुद मिटाया है और इस मनोवृत्ति से तुमने पाया क्या उससे जुड़ के उसमें घुल मिलकर जगत को निमित मानकर हम ड्यूटी दे सकते थे कि नारायण आपके निमित्त हैं ड्यूटी दे रहे हैं और आपकी सौगंध है ही श्री राम आपसे हटके नहीं जिएंगे हम आप ही के निमित आप ही के तद्रूप होकर जिएंगे हम आप ही को जीवन की इस रामलीला में डिपिक्ट करेंगे प्रभु हम कोई गलत काम नहीं करेंगे आपसे हट कैसे सकते हैं हम फिर एक सांस नहीं एक धड़कन नहीं जीवन का क्षण भी तो नहीं है तो हम ऐसे अपराध कैसे करेंगे तो कहा उर्धव ना पायम हसो पाहयम अपने अंतर में अपने आप को पाना अपने खोए हुए स्वरूप को पहचानना आत्मा के सम्मुख होना हस शर्थ होता है प्रसन्नता अतिशय मंगलकारी तो कहा ऊर्धवो ना पा है यम हसो अरे चल इन विषयों वासनाओं से ऊपर उठ तेरे भीतर वैकुंठ है वैकुंठ नाथ विराजते वे भी, भी बन के शबरी का राम तेरी जूठन को रक्त में बदलते हैं अरे अभागे शबरी की भक्ति ला उसकी विनम्रता ला वे राम तो राम ही रहे तू क्यों भटक गया पोथे पढ़ करके विद्वान हो गया और प्रभु से दूर चला गया भीतर गया होता तो निर्मल हुआ होता तो कहा ऊर्ध हो ना पायम हसो कि वो अच्छा कहा ना कि यहां व्याकरण हम हटा देते हैं वेद ये सूत्रात्मक भाषा है द लैंग्वेज ऑफ फार्मेशन तो कहा ऊपर उठाता है हमको ग्रहण करता है और सारे मंगल देता है जो नि उसी में निहित व्याप्त होकर चल आज ऊपर उठे हम सब और उसको पहले जिसकी स्पर्श के बिना चिता की राख का ढेर पुनः नवजात शिशु नहीं बन पाता वो राख ही तो अन्न बनती है अन ही तो गर्भ में शिशु का रूप पाते है लेकिन में कोई है जो एक उंगली बना पाया हो दम्भ जीते हैं मेरा है मैंने पैदा किया हा? हा? हा? बोला अपने तन का एक रोम रोमकूप तो बना के दिखा वही अंधा धृत राष्ट्र और वही कौरव मनोवृत्ति तुम्हारी कि सत्य को नहीं स्वीकारना है अंधे धृत राष्ट्र की तरह जीना मेरा घर है तू पर आया है मेरी जात है फला नहीं जाता ना ये सब तो सर्वनाश के रास्ते हैं एक ही मार्ग है जो हमारा उद्धार करता है भौतिक जगत में भी क्या सी राम मै बोलो सब जग जानी पर तुम तो कैसे जानोगे ये चेला है वो गुरु है वो धंधे वाला है वो फलानी जात का है ये औरत है ये आदमी है ये जानवर है ना तो फिर सीए राम में सब जग जानी आपने छूट बोला वो रही बकवास थी आपकी आप राम के ही नहीं हो पाए झूठ और कपट के आप जम के हो गए नहीं तो जब सब में वो है मानस भी कहती वेद भी गाते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हर ओर वो है उसी का बनाया से चराचर है ब्रह्म सूत्र का आज अध्याय का समापन है पहले का ऐसे चार पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं एक एक सूत्र में बच्चों को कैसे सरल से सरल करके पढ़ाते हैं वह हमने इतने वर्षों में पहला अध्याय पूरा किया है वो अभी फिर ले रहे तो कहा और यहां वेद में बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहा है ऋषि कि बाहर का यज्ञ नैमितिक यज्ञ है मूल यज्ञ स्वयज्ञ है जो तेरे अंतर में प्रज्वलित है जहां आत्मा ही यज्ञ के आचार्य हैं, देव है जहां वायु उपाचार्य हैं, जहां ये तन सामिग्री है और जीव रूप तू यजमान है और नव दुर्गाएं ही नव ब्रह्मज्वालाएं हैं अग्निया हैं जो बारम्बार जन्मती हैं तुझे उन्हीं के गर्भ से हर बार आता है जो भौतिक जगत है वो निमित्त जगत है अर्थात पात्रता भर है नाटक भर है बर्तनों की भांति उन बर्तनों में आत्मा स्वयं पिता बनकर और नव दुर्गाएं ब्रह्म ज्वालाएं मां बनकर के हर शिशु को जन्मती हैं हर सांस को जन्मती हैं जीवन के एक एक क्षण को जन्मती हैं शरीर का एक एक कोष जन्मती है और यज्ञ ही जन्मता है वो यज्ञ ये नहीं ये वाला है जो तुम्हारे में प्रज्वलित है लेकिन संप्रदाय क्योंकि वो बाहर की ही सोच थे ज्यादातर उन्हीं की नकल कर रहे थे जैसे आपने वे ऑफ लाइफ बदल डाला आज कोई संप्रदाय नहीं बोलता वो नहीं कहता कि दिस इज नॉट द सनातन वे ऑफ लिविंग ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है जो तुम जी रहे हो कोई कहता है नहीं कहते है। क्योंकि इन्होंने अधिकतर उनकी नकल करी है और पुस्तकें सनातन धर्म की उठा ली ये एक नया विलक्षणवाद हो गया है तो कहा ऊपर उठो उठाता है वो तुमको जैसे मट्टी से आन और अन्न से रूप में लाया है हम सबको है ना हम सबको वो अपने भीतर ग्रहण करता है ब्रह्म अग्नियों में यज्ञ करता है हमें अपने में निहित व्यात करके केतु ना ध्वजाकार लहराती ब्रह्म ज्वालाओं के झंडों के जैसी जो केतु माने अग्नि ब्रह्मज्वाला है, ब्रह्म है केतु माने दम्ब और मिथ्या मिथ्याभिमान भी होता है ध्वजा होता है और केतु एक ग्रह का भी नाम है हा? जो सूर्य को ग्रहण लगाता है सभी कुछ है तो कहा उर्दवो न पायम हसो नि केतु ना विश्वम कि जिसने ध्वजा सा पवित्र करके ज्योतियों में उठाया तुमको विश्वम वी माने विगत किया स्व माने मृत्यु मृत्यु से रहित किया जिसने जिसने मट्टी को मनुष्य बनाया जो मौत को परास्त करके जीवन के अमृत को आगे बढ़ा लाया समतृणम जो सम्यक भाव से हम सब में व्याप्त है सब में समाया है और यह ओम है में तीन अक्षर हैं अ मीन है न अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु म से मृत्यु मृत्युंजय महेश धारण सृजन और संघार के यज्ञों द्वारा नव माताओं के दया और संयोग से हम सबको उत्पन्न करने वाला क्षण क्षण जिलाने वाला जो आत्मा है दाह उसमें अपने आप को हम अर्पित कर दें सामग्री व समा जाए दहन यज्ञ हो जाए है ना क्री धो वो हमको करे धारण उठाए हमको ना माने हमको क्री धो ना ऊर्धवांश रथ आए इस शरीर रूपी रथ से ब्रह्मांड से ज्योति बना करके बाहर लाए प्रकट करें ये फिर यहाँ गीता का वही श्लोक आया है शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मधे कि दो मार्ग हैं एक शुक्ल है कृष्ण है एक सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है और एक शुक्ल मार्ग है जिसका देव यान है बाहर जियोगे तो पितृयान से अर्थात वो पेड़ जिनके अन्न और फल से तुम बने हो उन्हीं पेड़ों की लकड़ी की यान चिता पर तुम्हें जाना होगा जा जहां तुम्हारे ही पुत्र तुम्हारी कपाल क्रिया कर तुम्हें ब्रह्मांड से अलग करेंगे और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देव अर्थात आत्मा यान है कि आत्म आत्मज्वालाओं में यज्ञ होकर स्वतः ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो ग और अनंत की राह चले जाओगे आवागमन समाप्त हो जाएगा तो कहा क्रिदो न ऊर्ध्वंश रथाए जीव से विदा देशु नो तो कहा क्रिधो ना कि वो धारण करे ना हम सबको ऊपर उठाने के लिए ब्रह्मांड से इस शरीर से इसके रथ रत, शरीर रथ माने शरीर इस शरीर से ब्रह्मांड से ज्योति बनकर ऊपर उठाए और जीव अवस्था से जीव की अवस्था से हम उस परम ज्ञान को विदा विद माने विद्वता ज्ञान विदाह उस परम ज्ञान को लेते हुए इस जीव योनि से विलग होते हुए देवेशु नो दुआहा देवत्व में हम सबको अर्थात आवागमन से मुक्त होकर देवत्व की अनंत रहा पर देवत्व में देवेशु नो हम सबको दुआहा हम सबको साकाल्य समिधा से सा जलाकर और ज्योति बनाकर हमें अनंत की राह ले चले हम देखी ऋषा ऋछा पढ़ते आ रहे हैं जिस यज्ञ को वेद गाते हैं वो यज्ञ कुछ और है जो हम कभी नहीं पढ़ पाए वो यज्ञ हमारे अंतर में प्रज्वलित है बाहर आहुतियों के साथ हमें वाह्य जगत की इच्छाओं और तृप्तियों को सबको जलाना है और इनसे विलभ होकर अंतर के यज्ञ में स्वयं यज्ञ होकर जीव और आत्मा के द्वैत को अद्वैत करने आप डरते हो मौत आ जाएगी कोई भी मृत्यु का भय दिखाकर आपसे पैसे उतार ले जाता है आपको गुलाम बना लेता है आप बन जाते हो लेकिन तुम जानते हो ये मृत्यु है क्या कभी जाना एक कवि की पंक्तियां पढ़ रहा था बड़ी सुंदर तो उसमें उन्होंने अपने भाव में क्यों कर कहा पर हमने तो वेदी के भाव में लिया उसे तो आदि पंक्ति है मेरे पास बाकी तो सब भूल गया भूल जाता हूं क्या है कि मिलन अंत है मधुर प्रणय का मिलन अंत है मधुर प्रणय का और रा जीवन का मुलाकात होती है तो वो प्यार वो और मिलने की तड़प दोनों का अंत हो जाता है मिलन अंत है मधुर प्रणय का भक्ति का साधना का और वेरा जीवन का और प्रभु पाऊं कैसे लिपटू कैसे इसका भी तो अंत हो जाता है क्योंकि मिल जो गया और तब क्या मैं मैं होता हूं और वो वो होता है नहीं हां अनेत्र कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं ना आई और प्रेम गली अति करी चा में दो न सम तो जब हम अंतर की राह पर होते हैं तो याद रखो अंतर की ओर जाते हुआ कोई भी जीव जीव से ही उसका व्यक्तित्व व्यक्ति मरता नहीं है उसकी मौत नहीं होती उसका आत्मा में मिलन होता है तो तप और साधना उसके मनोहर कल्पनाएं उसके मधुर भाव जिसको लेकर वो भक्ति में तपता रहा उसका अंत हो जाता है और उसकी तड़ब के गोविंदान मिलो लो प्रियतमान में वो उसका भी तो अंत हो जाता है मिलते हैं अंतर के क्षीर सागर में सारे आकाश का सूप सचराचर का छोटा चित्र हूं मैं यत पिंडे ब्रह्मांड है मेरी उससे मुलाकात होती है फिर कोई नहीं बात होती है क्योंकि वो वो नहीं रहता मैं, मैं नहीं हूं अद्वैत हो जाता है योग हो जाता है विलक नहीं अंतिम रूप स्वरूप दोनों जुड़कर एक हो जाते हैं जैसे नदिया धरती के पेट पर बल खाती भागती जब सागर में मिल जाती है तो सागर हो जाती है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता उसी प्रकार मेरा मेरे आराध्य में मिलन होता है और जीव की योनि से विदा हो जाता हूं और देवत्व में हम सब ज्योति बनकर विराज जाते हैं चलो आज वैसे यज्ञ में चलें, आओ अंतरमुखी हो जाएं। वो जो रोम रोम मुझे चूम रहा प्यार कर रहा चलो लौट उससे लिपट जाएं, आओ भीतर चलें, चलो योग की राह आए जुड़ जाएं। योग माने जुड़ना मिलना होता है हाँ ये मुर्गासन कुकुटासन म्यूरासन ये सब योग होते तो सर्कस का जोकर योगी हो जाता हाँ? नहीं क्या और नट तो साक्षात नारायण होता यह बड़ा दुर्भाग्य है कि शब्द वही है लेकिन उनका विदेशीकरण हो गया अब मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा या संप्रदाय के नहीं तो ये होगा लांछन दे रहा हूं ऐसा मेरा कोई भाव नहीं प्राणी मात्र में, में मेरा गोविंद है सबके पैर की धूल मेरे माथे का चंदन है मेरा अंग है मेरा सब कुछ है गोविंद हरि ओम नारायण अब ब्रह्म सूत्र का समापन कर रहे हैं अंतिम सूत्र है ये पहले अध्याय का पहला अध्याय नहीं पहला पार्ट समझ लीजिए उसमें कई उप अध्याय है तो सारी आखिकाएं हैं उसके बाद ब्रह्म सूत्र क्या है ये पैरामीटर्स हैं अमर अमरकोश भाषा उनके शब्दों के अर्थ और आध्यात्म तत्वों की सीमाओं का सीमांकन करते हैं उनको दिखाते हैं देखिए ये दीवार बिल्कुल प्लेन है इसमें है कुछ हाँ हाँ कोई लकी लकीरकीर है क्या नहीं है इसमें कोई सीमा नहीं है ये असीम है निर्गुण है निराकार फिर कोई चित्रकार आकर कलम से इस पर एक चित्र बनाने लगता है धीरे धीरे वो चेहरा बना देता है। अब ये अभिव्यक्ति की अवस्था को आ गई है निर्गुण से सगुण स्वरूप आ गया है बोलो तो क्या दीवार हट गई हां ये तो वही है तो जो निर्गुण है सो सगुण है और जो सगुण है सो निर्गुण है तो इस प्रकार ब्रह्म सूत्र इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से चित्र उभारता है उसको स्पष्ट करता है और बच्चों को गुरुकुल में उनको इस अमृत ज्ञान का परिचय देता है बोलो स्पष्ट है हा? नहीं समझ में आया और विद्वान इसपे झक मारते हैं सगुण नहीं है निर्गुण नहीं है फलाना है डिकाना है और थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाएंगे फिर गाली गलोज भी करने लगेंगे कहो मारपीट की भी आ जाए सीधा समझो ये निर्गुण है इसमें कुछ नहीं है प्लेन है अब चित्रकार आया और उसने चित्र की सृष्टि विष्णु बन के कर दी अब क्या है ये सगुण है साकार है अभिव्यक्ति है ये। सब कुछ स्पष्ट हो रहा है अब बताओ इसमें झगड़े की कौन सी बात है नहीं है ना चलो तो फिर सूत्र में चलते हैं क्या कह रहे हैं तेन सर्वे व्याख्याता व्याख्या इस प्रकार पूरे इस अध्याय में जो तुम मेरे साथ पढ़ के आए हो हर ओर सर्वत्र सभी सदग्रंथों में सभी व्याख्याओं में व्याख्या ग्रंथों में पुराणों उप पुराणों में लीला कथाओं और काव्यों में जो कुछ भी व्याख्या की गई है वो मात्र यही है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते और आरंभ भी हमने इसका अध्याय का किया था अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो अथ अत्या अतः ब्रह्म जिज्ञासा क्या, क्या हो अब करें ब्रह्म अर्थात आत्म जिज्ञासा और फिर ये पूरा अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्म आत्मा से ही संपूर्ण सचराचर की सृष्टि है निर्गुण सगुण होता है अनंत आकाश में वो चित्रित करने लगता है तो ग्रह नक्षत्र उस ब्रह्म के द्वारा प्रकट होते हैं फिर वो उसमें रोशनियां और रंग भरता है तो हर ग्रह से नक्षत्र मंडल से नाना प्रकार की रश्मियां झिल झिलमिलाने लगती हैं दी दी वे टिपटिमाती हैं उसमें हम पहले ऋषि में पढ़ा है और वो जो था निर्गुण वो सहज ही सगुण होने लगता है फिर वो अपनी ही प्रकृति को जब चूम लेता है ओम ऋत सत्यं चाभी द्वात्पो अद जायत तथो रात्रिजात तथा समुद्रो दुद्र दर्णवा दधी संवत्सरोहोरात्रि विधद विश्व विधद्विश्वसि सूर्यचंद्रमसौ धाता सूर्यचंद्रम असौ संधि सन्धि करते चलते दिवच पृथ्वीन अंतरिक्षम अथो स्वाहा संधि तोड़ दिए नहीं तो कहता अंतरिक्ष मत हो अंतरिक्षम वैदिक काल में संस्कृत को उच्चारण में और आधुनिक उच्चारण में भी थोड़ा भेद है भेद क्या है कि वहां संधियों को स्पष्ट करके ही बोला जाता भले संधि जोड़ के लिखा जाता है और यहां जैसे वो लोग अपनी पूजा करते हैं चिल्ला चिल्ला के तो हमने भी वेदों का कुछ वैसा ही रूपांतरण कर डाला अब जैसे आज आप पढ़ते हो वेद तो आरंभ का ही ऋषि ले, ले लेते हैं पहली ऋचा ले, ले लेते हैं तो आप कहते हो अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञ से देव मृत बीजम अब बताइए लेकिन जो उसका शुद्ध गान उच्चारण होता तो संधियों को स्पष्ट करता हुआ चलता तो भाषा में अभिव्यक्ति आती कैसे अगनिम ईले पुरुतम अब अगनिम अलग हो गया इले ईडे अथवा ईड़े जो भी हम शब्द लें पाठ भेद भी है और सभी का अर्थ एक भी है अगनिम तो ईले पुरोहितम्ञ देवम ऋतवीजम आप मृत विजम नहीं कह रहे क्या कह रहे ऋतवीजम क्योंकि वहां तो ऋतविजम तो है मृतविजम तो है ही नहीं अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञ देवम ऋतविजम हो रत्न धातम यहा वही है गायन में भी इसी प्रकार गायी जाएगी लेकिन यहां सुनने वाले के लिए सब कुछ सुस्पष्ट होगा क्योंकि संधियां बिलग हो जाएंगी और वहां क्या है अग्नि मीड़े अब मीड़े तो कोई शब्द ही नहीं जाहिर है कि यहां दो शब्दों के बीच में एक संधि है तो पढ़ेंगे अगनि ईड़े या ईले जो भी मीड़े नहीं बोलेंगे और यज्ञ देव मृत विजम मृत विजम नहीं है यहां संधि है यज्ञ देवम ऋत बिजम ना कि मृत विजम ऋत माने अमर ज्योतियों का अमर अवस्था को जिताने वाले जीव को अमर रहा दिलाने वाले तो वहां तो मृत विजम हो गया तो ये भेद है तो उसी प्रकार बहुत बार भाष्य में संधियों का विच्छेद करके और उसको सही अमर कोष से न देने के कारण पाठ भेद भी हो जाते हैं और अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं बहुत से महारिषियों ने यही कर रखा है हाँ तो कहा एक इस प्रकार जो हमने जो कुछ भी पहले अध्याय में कहा है सर्वे व्याख्या था वो हर एक में स्पष्ट है सब में वही उसी की व्याख्या है व्याख्याता और सभी व्याख्याकारों ने उसे एक मत से स्वीकारा है ये नहीं कि गीता में और वेद में पाठ पाठभेद है और उसमें और उसमें पाठ पाठभेद है सांख्य में और उसमें उस न अब जैसे एक गीता में आया कि जब जप की बात करी तो कहा जपों में मैं जप यज्ञ हूँ भगवान ने कहा तो कहने देखिए ये भी तो कहा है हाँ यज्ञ नाम अधि यज्ञ वश्मी इसकी चर्चा हमने रविवार में करी है तो जपों में भी मैं हे अर्जुन मैं जप यज्ञ हूँ क्या नहीं देखो भगवान ने कह दिया बस जब करते हो अरे भाई तुमने जब किया कब जब तुम उसके हुए नहीं तुम में उसकी तड़प और जिज्ञासा नहीं थी विषांत जगत में तुम्हारा मन भटक रहा था भौतिक जीवन को ही सत्य मानकर तुम उसमें भ्रमाए हुए थे तो बताओ तुमने जब यज्ञ किया कब एक एक शब्द पकड़ के बैठ जाना इस समझदारी बुद्धिमानी नहीं महामूर्खता की बात है जब तब जब होता है जब मेरी हर चाहत उसे जपती रहे सेवा संसार की होती रहे और रूप उसी का भाव उसी का जमा रहे और एक ही तरफ रहे नारायण आपका निमित्त होकर ये सेवा कर रहा हूं प्रभु धर्म है मेरा आप ही के द्वारा दिया हुआ लेकिन नारायण हूं आप ही में तो फिर न चिंता है नहीं आ सकती द्वेष नहीं आ सकता ईर्षा नहीं हो सकती भेदभाव नहीं जन्म सकता उस जप शब्द का आपने अर्थ क्या किया तो यही यहां कह रहा हूं कि ऐतें सर्वे व्याख्या था क्या था कि सर्वत्र जो भी व्याख्या है जो जो कुछ कहा गया है जो जो कुछ सुस्पष्ट हुआ है संपूर्ण ग्रंथों में सारे वांग्मय में, बात एक ही है उसे नाना प्रकार से समझा करके तुम्हारे मन को प्रभु में बिठाने का प्रयास करें, और तुम तो उसका बहाना लेके भाग रहे हो ये तो जघन्य अपराध है कहने लगे भजन गाए थे मैंने कहा झूठ बोलते हो अगर भजन गाते और उस भजन में तुम्हारी आस्था होती जब करते और तुम्हारी उस जप में आस्था होती तो तुम वो जप जी रहे होते तुम वो भजन जी रहे होते जिए तो विशांत जगत हो और गाए भजन है तुमने कोई मतलब नहीं है और इस प्रकार प्रथम भाग का हमने समापन किया चार इस पार्ट हैं और एक एक में कई कई अध्याय भी हैं ये संपूर्ण हुआ उसके बाद दूसरा भाग शुरू होगा अगले रविवार से और विषय बदल जाएगा तो एक विषय को पूरी तरह से हृदयंगम कराने के लिए हमने हसंख्य ब्रह्म सूत्रों का पाठ किया है हेरे ख्याल में गिनती करें तो 100 से तो बहुत ऊपर है 100, 135। तो 135 सूत्रों में एक ही भाव को वेद ने स्पष्ट किया ब्रह्म सूत्र क्यों किया कि जिससे बच्चे जाने नहीं उनके सुपरा कॉन्शियस में सब सबकॉन्शियस में सभी स्तरों पर ये बात अंतिम रूप से नक्श हो जाए जिससे कभी वो भटके नहीं दीवार में जब कील गाड़नी होती है और दीवार जब बहुत सख्त होती है तो कील को एक हथौड़ी का कस के प्रहार करके नहीं पीतर लाया जा सकता कील मुड़ जाएगी लेकिन धीमे धीमे प्रहार करते रहेंगे तो शनै शनै वो बढ़ती चलेगी तो ये रिपीटेड डोजेज है इसे दोहरा नहीं रहे हम हमारा यहां उद्देश्य है कि किसी तरह इस विचार को आपके अंतर्निहित मस्तिष्क में अंतिम रूप से स्थापित कर दें तो फिर कोई माया आपको भटका ना पाए इसका यह प्रयोजन होता है रोज खाना भी तो खाते हो तो क्या कर, कहते क्यों नहीं हो गए क्या रोज रोज खाना खाना आज नहीं खाएंगे जाओ एक हफ्ता नहीं खाते करते ऐसा सांस भी तो बार बार लेते हो तो कहो ना इतनी तो सांसें ले ली अब चलो थोड़ी देर सांस नहीं लेते करते ऐसा तो भी यही क्यों विद्वान बन करके बेहूदी बातें करने लगते हैं? वैन वी रिपीट ए थिंग इट हैज रिपीटेड परपस इसे समझो क्यों बार बार दोहराते हैं क्या आपके भीतर बैठ जाए वो सकते आए महाभारत की तरफ चले समय तो आज सीमाओं की ओर भाग रहा है हमने महाभारत की कथा में हमने जाना हम केवल कथाओं को छूते तत्व तक, तो तक चल रहे हैं। के तीनों बालक बड़े हुए धृतराष्ट्र अंधा हो गया था ये बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है कि वो अंधा किस प्रकार हुआ लेकिन ऐसा एक दो जगह पर ये प्रकरण आया है कि वो कंटीली झाड़ी में गिरा था उसके बाद ले है वो मूर्छित हो गया था और लेकिन जब वो जागा तो उसके नेत्रों की ज्योति जाती रही नेत्र उसके ठीक थे रोशनी नहीं थी उसमें आंखें हमारी भी ठीक हैं और रोशनी नहीं है बार बार इन ऋचाओं के दीपक जलाता हूँ तुम तक रोशनी लाने का प्रयास करता हूं कि शायद तुम इस रोशनी को भीतर जाने दो और तुम्हारी इन अंधी आंखों को ये रोशन कर दें और तुम सब कुछ सत्य को देख पाओ निमित जगत को निमित्त जानो और स्व जगत मूल जगत वो है जो तुम्हारा अंतर जगत है और जब बड़े हुए तो पांडू शूरवीर हैं योदा हैं और विदुर दासी के पुत्र हैं तीनों कुमारों को लेकर एक अम्बे को दिया गया था उसका नाम वेदव्यास ने धृतराज रखा जो अंबालिके को मिला उसका नाम पांडू रखा गया क्योंकि वेदव्यास को एक महाकाव्य की रचना करनी है और ये महाकाव्य उन्होंने सत्यवती को वचन दिया है कि तुम्हारे गोद लिए हुए बच्चे भले शूरवीर हों अथवा नहीं तुम कुल घातनी नहीं कहलाओगी क्योंकि मैं इनको एक काव्य में ढाल के प्रकट कर दूंगा और ये काव्य सदा गाया जाएगा तो कुरुवंश सदा अमर रहेगा वंश बेटों से नहीं चलता संस्कार और शोभाओं से चलता है बहुत गलत ख्याल है आपका अरे आज आपका बेटा घर में संस्कार ही नहीं है किसी दूसरे धर्म में चला गया तो आपका वंश रहा कि खत्म हो गया बोलो तो वेद व्यास इस प्रकार समझाए जाने के बाद लड़के लिए गए और जब वो बड़े हुए तो अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र को गद्दी पर नहीं बिठाया गया उनके स्थान पर क्योंकि पितामह भीष्म ने पहले ही कहा है कि वो उत्तराधिकार कभी नहीं लेंगे वो तो रक्षा करेंगे गुरुवंश की बस और वो कभी विवाह भी नहीं करेंगे उनके संतान भी नहीं होगी तो इसलिए महाराज पांडु वहाँ विराजे गए और उनका विवाह कुंती से हुआ ना थोड़ा कुंती की चर्चा हल्के से कर देते हैं विस्तार आगे करेंगे कुंती वसुदेव के पिता जो महाराज यदु हैं उनके चचेरे भाई हैं कुंती भोज ये उनकी बेटी है तो उस प्रकार से कुंती भोज की बेटी होने के कारण ये भगवान श्री कृष्ण की मतलब वसुदेव की चचेरी बहन हुई और कृष्ण की बुआ है ना यहां संबंधों को स्पष्ट करते चलते हैं लेकिन कुंती कुंती भोज की बेटी नहीं है ये महाराज पृथ्वी की बेटी है और इनका पूर्व नाम प्रथा है जो जीव को जड़त्व से पृथक करे उसे पृथा कहते हैं लेकिन क्योंकि कुंती भोजने से गोद लिया तो उन्होंने इसका नाम कुंती रख दिया और कुंती जब छोटी सी है तो उस समय दुर्वासा ऋषि वहां पधारे, तो कुंती ने उनकी बहुत सेवा की तो प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे देवताओं को का आवाहन का मंत्र दे दिया कि इस मंत्र से तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी वो आएंगे और तुम्हें यथा फल देके जाएंगे लेकिन इसका जब तक जरूरत ना हो कभी आवाहन मत करना दुर्वासा ने कहा क्योंकि मैं भविष्य देख रहा हूं तुम्हें इस मंत्र की जरूरत होगी बहुत दिनों तक कुंती उस मंत्र का हृदयंगम तो उसने कर लिया और उसके मन में उत्कंठा रही कि एक बार आवाहन तो करें देखें क्या होता है भोली जिज्ञासा कुतूहल तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव सामने दिखे तो उसने कहा लाओ इन्हीं का आवाहन करें और कुंती ने उस मंत्र का जाप कर शुरू कर दिया तो स्वयं सूर्य देव मानव रूप में ज्योतिर्मय प्रगट हो गए वो देवता के रूप में तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा आवाहन किया लो मैं आ गया हूं अब मुझसे वर मांगो तो डर गई उसने कहा देव वर तो मैं नहीं जानती कहा तो फिर मेरा आवाहन क्यों किया वर तो अब तुम्हें मिल के रहेगा तो घबड़ा गई उसने पूछा क्या मिलेगा कहा तुम्हें मेरा पुत्र मिलेगा और कुंते उनके वर के साथ ही सूर्यदेव लोप हो गए और उसको वो गर्भवती हो गई ये सब कहानियों का रहस्य हम आगे प्रकट करेंगे क्योंकि वेद व्यास को एक ऐसे महाकाव्य की रचना करनी है क्यों है तो वो एक लाख श्लोकों का लेकिन उसमें सोलह लाख श्लोक हैं एक लाख में ही सोलह लाख श्लोक हैं जिसमें बारह लाख अलिखित हैं ये देवलोक के लिए हैं तीन लाख भी अलिखित हैं लिखाए नहीं जाएंगे ये पितृलोक के लिए है देवलोक के लिए नारद सुनाएंगे देवलोक में जाकर अब पितृलोक के लिए उनके पुत्र आ, जो महाराज सुखदेव हैं वो सुनाएंगे और एक लाख श्लोकों का वो काव्य मृत्यु लोग के लिए प्रकट कर कर रहे हैं जो वंश को ही आधार मानकर चलेगा और इसे उनके परम शिष्य उग्रश्रवा धरती पर सुनाएंगे ये कल्पना वेद व्यास के मन में है उनका नाम उग्रश्रवा है जो हम तक वेद ला रहे हैं तो इसलिए उन्होंने पात्रों की पात्रता को भी यथा ढाला है लेकिन ऐतिहासिक पात्रता को भी बदला नहीं है लेकिन थोड़ा सा उनमें एक रहस्य डाल दिया है अध्यात्म का पुट दे दिया है और पितृलोक के रहस्य बता दिए है ना? जैसे 16 आने का एक रुपया होता है ना तो इसमें महाभारत महाकाव्य में बारह आने वेद है देव ज्ञान है जो अलिखित है उसे खोजना पड़ता है तीन आने लोग हैं तीन लाख लोग वो हैं और एक आना इतिहास है यह गुरुवंश की कहानी का, और इस प्रकार जब बारह और तीन पंद्रह और एक सोलह मिले तो पूरा महाकाव्य हो गया इसको इस प्रकार जानना चाहिए तो कुंती का बेटा हो गया उसके कवच कुंडल हैं सूरज की जैसा ज्योतिर्मान है भयभीत डरी हुई कुंवरेपन में मातृत्व का बोझ न सह सकने के कारण कुंती ने उसको एक सुंदर टोकरी में आभूषण आदि भी रख करके प्रवाहित कर दिया और प्रार्थना करी कि सूर्य देव मुझसे गलती हुई थी पर आपको भी सोचना चाहिए था मेरी अवस्था को अब प्रभु आप ही इसकी रक्षा करें और उसने नदी में भा दिया यही बालक क्योंकि उसके कुंडल थे तो उसका नाम कर्ण पड़ा कर्ण माने कान भी होता है ना हर्ण पड़ा और कर्ण का अर्थ होता है जो जन्मते ही तिरछा निकल जाए हाँ जो मैट्रिक पढ़ते हो तो उसमें जो तिरछी रेखा त्रिभुज की होती है उसे क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं उसको कर्ण माने तीर्छा जाने वाला जन्मते ही चला जाए जो वो कर्ण नाम पड़ गया उसका बहुत उदास है कुंती प्रता असह पीड़ा है उसे वो अपने को कूसती भी है डरी भी है कि कल उसका क्या होगा और उस कुंती का विवाह आगे चलकर महाराज पांडु से हुआ है इस प्रकार हमारी कथा पांडु के प्रथम विवाह तक आई है और दूसरा विवाह भी पांडु का हुआ मध्य देश की राजकुमारी माद्री के साथ पांडु का दूसरा विवाह हुआ और इस प्रकार महाराज पांडु के दो पत्नियां हैं और वो पूरे संपूर्ण राजकाज की सुव्यवस्थाओं में लगे रहे और जब वो लौट के आए तो उनकी इच्छा हुई कि उनके भाई बड़े भैया भी कुछ दिन गद्दी पर बैठें क्योंकि पांडु मनी मन जानते हैं कि धृतराज के मन में पीड़ा है कि वो अंधे हैं तो उन्हें गद्दी पे क्यों नहीं बिठाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए सत्संग करूँगा आश्रमों में जाकर और तब आप ही इस गद्दी को स्वीकारेंगे यहीं भी तो द्रवित हो गए महाराज धृतराष्ट्र भी कहने लगे कि तुझे मेरे साथ इतना स्नेह है लेकिन मैं अंधा उस गद्दी पे बैठ के क्या करूं?